श्री परमात्म नम रृतीध्याय अर्जुन वाच जा चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनादन अकिणि घोरे मांजसी केशव रेद जायसी चेत कर्मणस्थे मता बुद्धि जनार्दन सब किम घोरे मामी योजना केशव अन्वय एवं शुद्धार्थ जनार्दन है जनार्दन चेक यदि के आपको कर्म कर्म की अपेक्षा बुद्धि ज्ञान जायसी श्रेष्ठ मता मान्य है तब तो फिर केशव हे केशव माम मुझे घोरे भयंकर कर्म में किम क्यों नियोजी लगाते हैं व्यामी श्रेणे वाक्य बुद्धि मोहयतीद निश्चित व्यामी वाक्य बुद्धि तेकम वि येय आया था। मिले से वाक्यन वचनों से मैं मेरी बुद्धि बुद्धि को मोहयती मानव मोहित कर रहे हैं इसलिए तक उस एकम एक बात को निश्चित निश्चित करके वह कहिए ये न जिससे अहम मैं श्रेय कल्याण को अपने आम प्राप्त हो जाऊं श्री भगवान वाच लोके स्वीन पूरा प्रोक्ता मया ज्ञान योग कर्मयोग पर छेद लोके अस्व द्विविधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मैं अनग ज्ञान योग्यागेन योगिना शुद्धा अनगे निष्पा अस् लोके लोक में द्विविधा दो प्रकार की निष्ठा निष्ठा साधन की परिपक्व अवस्था अर्थात पराकाष्ठा का नाम निष्ठा है माया मेरे द्वारा पूरा पहले प्रोक्ता कही गई है उनमें से संख्या नाम सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योगे न्ञान योग से और योगिना योगियों की निष्ठा कर्म योगे न कर्म योग से होती है न ना कर्मण नारम्भा नैकर्म्य पुरुषोस्ते न सिद्धि समझती सदचेद न कर्मण पुरुषः नैकर्म्यूते न च समधिगच्छति अन्वय शुद्धा पुरुषः मनुष्यः न तो कर्मण कर्म का अनारंभाषकमता यानी योग निष्ठा को सप्नु प्राप्त होता है क्या और ना, ना, कर्मों नमो के केवल त्याग मात्र से सिद्धि सिद्धि यानी संख्य निष्ठा को ही समझिगत क्षति प्राप्त होता है न ही कश्चित क्षण जातु कर्मकृत जायते हवस कर्म सर्व प्रकृति जैर्गु न ही जातु क्षण अकर्मकृत कार्यते ही अवशः कर्म सर्व प्रकृति जैर्गु निसंदेह कच्चित कोई भी मनुष्य जातु किसी भी काल में क्षण क्षण छार मात्र अपी ही अकर्मकृत बिना कर्म के न ही तिष्टी रहता ही क्योंकि सर्व सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जय प्रकृति जनित है, गुणों द्वारा अवश्य परवश हुआ कर्म कर्म करने के लिए कार्य ऐसी बाध्य किया जाता है कर्म इंद्रियाड़ी संयम यह आ मन का स्मरण इंद्रिया मिथ्याचार उच्य से पर छेद कर्मेन्द्रियायम्य यह आस्थे मनता स्मरण इंद्रियामूात्मा मिथ्याचार उच्य से अन्वय क्यों श्रद्धा यह जो विमूात्मा मूल बुद्धिमनुष्य कर्मेन्द्रिया समस्त इंद्रियों को हट पूर्वक ऊपर से संयम रोक कर मनता मन से मन उन इंद्रिया इंद्रियों के विषयों का स्मरण चिंतन करता आस्ते रहता है सह वह मिथ्याचार मिथ्याचारी अर्थात दम उच्यते कहा जाता है यह इंद्रियाड़ी मनसा नियम्यारभ ते अर्जुना कर्म इंद्रिय कर्मयोगम असक्त स विशिष्य तेरक्षेद यह तू मनसा नियम्य आरभ ते अर्जुन कर्म इंद्रिय कर्मयोगम अनुयार्थ तू किन्तु अर्जुन अर्जुन यह जो पुरुष मनता मन से इंद्रियाड़ी इंद्रियों को नियमित वश में करके असक्त अनासक्त हुआ इंद्रियों कर्म इंद्रिया समस्त इन्द्रियों द्वारा कर्म योगम कर्मयोग का आरम्भ आचरण करता है स वही विशिष ऐसी श्रेष्ठ है नियतम कुरु कर्म तम कर्म ज्या ही कर्म शरीर या कुरु कर्म ध्याण शरीरयात्रा अच्छी मन्वय शुद्धा तू नि शास्त्र कर्म कर्तव्य कर्म गुरु कर ही क्योंकि अकर्मण कर्म न करने की अपेक्षा कर्म कर्म करना श्रेष्ठ है क्या तथा अकर्मण कर्म न करने थे थे शरीर यात्रा शरीर निर्वाह कपी भी ना, नहीं प्रसिद्ध एक सिद्ध होगा यज्ञ कर्मणों नेत्रो यम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौनते मुक्त संग समेर कर्म अन्य लोक अयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौनते मुक्त संघ समाचार अन्वयन एवं शुदार्थ यज्ञ के, यज्य के निमित्त किए जाने वाले कर्मण कर्मो ऐसी अतिरिक्त अन्यत्र दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही अयम लोक मनुष्य समुदाय कर्म बंधन कर्मों से बनता है इसलिए कौन से हे अर्जुन तू मुक्त संग्रह आसक्ति से रहित होकर सदर्थम उस यज्ञ के निमित्त ही भरी भाती कर्म कर्तव्य कर्म समाचार कर सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा उच प्रजापति अनेमेश कामधर छेद सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा उरा उवाच प्रजापति अनेन वह अन्य वामधो अन प्रजापति प्रजा ब्रह्मा ने पूरा कल्प के आदि में सह यज्ञ यज्य सहित प्रजा प्रजाओं को रच रचकर उनसे उवाच कहा कि यूयम तुम लोग अनेन इस यज्ञ के द्वारा ध्वन वृद्धि को प्राप्त हो और ईश यह वह तुम लोगों को इष्ट कामधु इच्छित भोग प्रदान करने वाला अस्तु हो देवान् देवान् परस्परं भावयंतः परस्परं भावयंतः परम अवासत अनवयन एवं श्रद्धा अने इस यज्ञ के द्वारा देवान देवताओं को भावयत उन्नत करो और फिर वे देवाह देवता वह तुम लोगों को भावयंतु उन्नत करें एवं इस प्रकार निस्वार्थ भाव ऐसी परस्परम एक दूसरे को भावयतः उन्नत करते हुए यूयम तुम लोग परम परम श्रेय कल्याण को अवापिय प्राप्त हो जाओगे कि स्टान भोगानी ओ देवा दासयंते यज्ञ भाविता तैर्दत्ता सहछेदगा वह देवा देवादात त्य भुंसे स्न सहवयिता ज के द्वारा बढ़ाए हुए देवा, देवता वह तुम लोगों को बिना मांगे ही इष्टान इच्छित, भोगान भोग ही निश्चय ही दास देते रहेंगे इस प्रकार तय उन देवताओं के द्वारा दस्तान दिए हुए भोगों को यह जो पुरुष इनको भोप्रदाय बिना दिए स्वयं भोंते भोगता है सह वह स्तना चोर के यज्ञ शिष्टाशीन संतो मुखियन ऐसी सर्व के विषय ते भुंजतेघम पापाचन्त पदछेद ये सर्विष भुंजते अघम पापा पचंत आत्मकार शिष्टाशि यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले संत श्रेष्ठ पुरुष सर्वत्र सर ऐसी मुचय ऐसी मुक्त हो जाते हैं और ये जो पापा पापी लोग आत्मकार अपना शरीर पोषण करने के लिए ही पचन अन्न पकाते हैं वी, तू तो अगम पाप को ही भुंजते खाते है अन्नाद भवंती भूतानि पर जन संभव यज्ञादी पर जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव परछेद। भवन्ति भूतानि अन्ना भूता पज्ञ कर्म सभव कर्म ब्रह्मोद्भव विदि ब्रह्मा छद्भव तस्मा सर्वगत ब्रह्म निज्ञ प्रतिष्ठित कर्म ब्रह्मोद्भव विद्धि ब्रह्मा अक्षर उद्भवम् तस्मात् सर्वगतम ब्रह्मा नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठित अनवय की भूतानी सम्पूर्ण प्राणी अन्ना अन्न से भवंसी उत्पन्न होते हैं अन्नसंभव अन्न की उत्पत्ति पर्जनयास वृष्टि से होती है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 अक्षर समुद्भव अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ विधि ज्ञान तस्मात् इससे सिद्ध होता है कि सर्वग्रतम सर्वव्यापी ब्रह्म परम अक्षर परमात्मा नित्यम सदाही यज्ञ यज्ञे में प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित है प्रवर्तितं चक्रं चक्रत अघायुरी मोघम पार्थ स जीवति पदछेद प्रवर्तितं चक्रं नुवर्त अघायु इंद्र राम मोघ पार्थ स जीवती अन्वय एवं श्रद्धा पार्थ पार्थ यह जो पुरुष इस लोक में एवं इस प्रकार परम्परा से प्रवर्तित प्रचलित चक्रम सृष्टि चक्र की न अनुवर्तयी अनुकूल नहीं बरतता अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता वह इंद्रिया राम इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला अघायु पपायु पुरुष मोघम व्यर्थ ही जीव जीता है यत्मती या रेव यादात्म तृत्व मानव आत्मनिव सत्य आत्मरति एव च मानवः आत्मनि नर छेद यह आत्मरती आत्मतृप आत्मनिव्य विद्यसे अन्वयता तु पर यह जो मानव मनुष्य आत्मरती एव आत्मा में ही रमण करने वाला च और आत्मा तृप्त आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मनी एवं आत्मा में ही संतुष्ट संतुष्ट त्या हो उसके लिए कार्यम कोई कर्तव्य न नहीं नैह कशन न चाचूतेषु कचिद व्यपाश्रयक्षेद नृतन अर्थ न अकन कशन नर्वूतेशु पासमय श्रद्धांस तुष का की इस विश्व में न तो कृत कर्म करने ऐसी कश्चन कोई अर्थ प्रयोजन रहता है और न अकृत्रिम कर्मों के न करने सी ही कोई प्रयोजन रहता है क्या तथा सर्वभूत संपूर्ण प्राणियों में भी अवश्य इसका किंचिन मात्र भी अर्थ व्यापाश्रय स्वार्थ का संबंध न नहीं रहता तस्मा सह सत्म कार्य कर्म सामचर असक्तो आचरण कर्म परमाति पुष्छेद तस्मा असक्त सत्म कार्य कर्म सामचर असक्त ही आचरण कर्म परम आष अन्वय क्यों शब्दाथ तस् इसलिए तो सतम निरंतर असक्त आसक्ति से रहित होकर सदा कार्यम कर्म कर्तव्य कर्म को समाचर भरी भांति करता रह क्योंकि असक्त आसक्ति से रहित होकर कर्म कर्म आचरण करता हुआ पुरुष मनुष्य परम परमात्मा को आपनोपी प्राप्त तो हो जाता है कर्म ही संसिधि आस्थिता जनका दया लोक संग्रह में वापी संपर तुम अर्चेद कर्मणा एव संसिधि आस्थिता जनका दया लोक संग्रह एव अपन क्यों सदार्थ जन का जनकाली ज्ञानी जन भी कर्मरा आसक्ति से रहित कर्म द्वारा एव एवं संसिधि परम सिद्धि को आस्थिता प्राप्त हुए थी, थी। इसलिए तथा लोक संग्रह लोक संग्रह को समते हुए अपी भी तू कर कर्म करने को एव योग्य है अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है श्रेष्ठ है तरोजन स य प्रमाण कुरते लोक तदनुवर्तते पदछेद आचरती श्रेष्ठ ते इतर जन सण अनुवर्तते अन्वय शुद्धार्थ श्रेष्ठ श्रेष्ठ पुरुष यो जो जो आचरति आचरण करता है इस अन्य जना पुरुष भी तक, तक वैसा वैसा एवं ही आचरण करते हैं। वह है जो कुछ प्रमाणम प्रमाण कर देता है लोग समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुवर्त के अनुसार बरतने लग जाता है नामे में पार्थ अस्थि कर्तव्यु लोके सु किंचन नान वाप्तम वापतव्यम वर्तक चकर्मीद न में पार्थ अस्थि कर्तव्यम त्रिशु लोके न वर्ते एव च कर्मणि वर्क मरी अनुद्ध पार्थ अर्जुन में मुझे इन त्रिशु तीनों लोकेश लोगों में न तो किंचन कुछ कर्तव्य कर्तव्य अस्ति है क्या और न कोई भी अवातव्यम प्राप्त करने योग्य वस्तु अनवाप्तम अप्राप्त है तो भी मैं कर्मणि कर्म में एव ही वर्ते बरतता हूँ यदि यह अहम न वर्ते यम जातु कर्म्य त्रिता मम वर्तमानुर्तनते मनुष्य यदि ही अहम न वर्ते जातु कर्म अतंद्रिता मम वर्त पार्थ अनुर्तं से मनुष्या शब्द ही क्योंकि पार्थ पार्थ यदि यदि जात कदाचित अहम मैं अत सावधान होकर कर्मणि कर्मों में ना, ना, तो बड़ी हानि हो जाए क्योंकि मनुष्या मनुष्य सर्वश्रद्ध सब प्रकार से मम मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं वर्तमार अनुवर्तन से लोका नागपुर शकर हाला प्रजा पदछेदीयु इमें लोका न कुया कर्म चे अहम शंकर अन्वय एवं चेत यदि अहम् मैं कर्म कर्म न न कुरिया करू तो इने ये लोका सब मनुष्य उत्सयु नष्ट भ्रष्ट हो जाएं क्या और मैं संकरता का कर्ता करने वाला श्याम हूँ तथा इम इस प्रजा समस्त प्रजा को उपहन्याम नष्ट करने वाला बनू सप्ताह कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, विद्वांस तथा जीर्षु लोक संग्रह पद छील सक्ता कर्मणी यथा कुर्वन्ति विद्वांस यहां भारत कुद्वस तथा असक्त जीकीह अन्वय शुद्धार भारत भारत कर्मी कर्म में सप्ताह आसक्त हुई अविद्वांस अज्ञानी जन यथा जिस प्रकार कर्म कुर्वन्ति करते हैं असक्त आसक्ति रहित विद्वान विद्वान भी चिकित्सु करना चाहता हुआ तथा उसी प्रकार कर्म कुरयात करे न बुद्धि भेद जनिएत अज्ञा कर्म संगीना जोसेत सर्व विद्वान् विद्वान युक्त समाचार पदच्छेद न बुद्धि भेदम जनियत अज्ञात कर्म संगी जोसेत जोशेत सर्व कर्माणी विद्वान युक्त समाचार अनुयार्थ युक्त परमात्मा के, के स्वरूप में अटल स्थित हुए विद्वान ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह कर्म संघीनाम शास्त्र विहित कर्मो में आसक्ति वाले अज्ञान अज्ञानियों की बुद्धिदम बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा न जनयित उत्पन्न ना, उत्पन ना करी, किन्तु स्वयं सर्वकर्माणी शास्त्र शास्त्रविहित समस्त कर्म समाचरण भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही शोषित करवावे क्रियमाणा ने गुण कर्मा सर्व अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहित मनते पदक्ष प्रकृति क्रियमाणी गुण कर्मा सर्व अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमति मनते अन्वय एवं श्रद्धा कर्मा संपूर्ण कर्म सर्वशः सब प्रकार से प्रकृति प्रकृति के बुराई गुणों द्वारा प्रणानी किए जाते हैं तो भी अहंकार विमु आत्मा जिसका अंतकरण अहंकार से मोहित हो रहा है ऐसा अज्ञानी अहम करता मैं करता हूँ इति ऐसा मन मानता है तत्वीत तो महाबा गुण कर्म विभाग हो गुड़ा गुणे सुवर्तन किति मज्जते तत्वीत तू महाबा गुणकर्म विभाग गुणा गुणे सुवर्तंते मज्जते अन्वय एवं शब्दार्थ परंतु महाबाहो महाबाह गुण कर्म विभाग विभाग और कर्म विभाग के तत्वित्त तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी गुणाह संपूर्ण गुड़ ही गुणेश् गुणों में वर्तन ऐसी बरत रहे हैं इति ऐसा मतवा समझ उनमें न सज्जते आसक्त नहीं होता प्रकृत गुढ़ समूढ़ सज्जन ते गुढ़ कृष्ण विदो मंद न प्रकृते गुड़ सम्मू सं गुण, गुण कर्मसु तान अकृष्णविद मंदन कृष्णविद न विचाल अन्वय एवं शब्दार्थ प्रकृति प्रकृति के गुढ़ सम्मूढ़ गुणों से अत्यंत मोहित हुई मनुष्य गुण कर्मसु गुणों में और कर्मों में सज्जन ऐसी आसक्त रहते हैं तान उन ना समझने वाली मंदान मंद बुद्धि अज्ञानियों को कृष्ण पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी नाविचालित, विचलित न करम चेतस निराशि भूत युद्धस्व विगत ज्वर पदछेद मयि सर्वाणी कर्मा सन्य अध्यात्म चेतसा निराशि निर्म भूता युद्ध विगत ज्वर है अनवय एवं शब्दार्थ अध्यम चेतता मुझ अंतरयामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा सर्वाणी संपूर्ण कर्माणी कर्मों को मई मुझ में सन्यास अर्पण करके निराशी आशा रहित निर्म ममता रहित और विगत ज्वर संताप रहित होकर युद्धस्व युद्ध करो न शूय तो, तो मुच्यंते कर्म भी पर छेद ये मे मतम इदम नि अनुतिष्ठी मानवा श्रद्धावंत अनसूयत मुच्यंते कर्म भी अन्वय क्यों शब्दार्थ ये जो कोई मानवा मनुष्य अनसुयत दो सृष्टि से रही और श्रद्धावंत श्रद्धायुक्त होकर मेरे इदम इस मतम मत का नित्यम सदा अनुति अनुसरण करते हैं से वे अपि भी भी कर्म भी कर्मों से छूट जाते हैं भ्यसूय नुति मे मत विमूढ़ ये तो ऐतूंत नुतिषंसी मे मत सर्व्ञान विमूढ़ादेत अन्वय शब्दाथ परन्तु ये जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए में मेरे मतम मत के न अनुतिष्ठान अनुसार नहीं चलते हैं तान उन अचेतः मूर्खों को तो र्व ज्ञान विमुड़हान संपूर्ण ज्ञानो में मोहित और नष्टान नस्त हुए ही विधि समझ सदृश प्रकृतिर्ज्ञान वन अकृति यानी भूता निग्रह कि चेष्ट स्वस्थ प्रकृति ज्ञानवान अभी प्रकृति भूतानी भूतानि सभी प्राणी प्रकृति प्रकृति को या प्राप्त होते है अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुई कर्म करते हैं ज्ञानवान ज्ञानवान अपनी भी अपनी प्रकृति प्रकृति की सदृशम अनुसार जेष्ट ऐसी चेष्टा करता है फिर इसमें किसी का निग्रह खट किम क्या करेगा अर्थे अर्थे रागद्वेषो रागद्वेषो इंद्र व्यवस्थित वशासेतन इंद्रिस्ट रागद्वेशेत हीथिन अन्वय श्रद्धा इंद्रियस्य, इंद्रियस्य, इंद्रिय इंद्रिय के अर्थे अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्री के विषय में राग द्वेशों राग और द्वेष व्यवस्थित छिपे हुए स्थित हैं मनुष्य को तयो उन दोनों के वशम वस में न नहीं आगक्षित होना चाहिए ही क्योंकि तो वे दोनों ही अस्य अस्के कल्याण मार्ग में परिपंथ विघ्न करने वाले महान शत्रु है श्रेयानु स्वधर्मो विधर्मात्ता स्व धर्म निधनम परधर्मो पर धर्मो भयावह पदछेद श्रेयान स्वधर्म विगुण पर धर्मांत स्व अनुष्ठिता स्वधर्म निधनम श्रेय पर धर्म अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए पर दूसरे के धर्म से विगुण गुण रहित भी स्व अपना धर्म श्रेयाम अति उत्तम है स्वधर्म अपनी धर्म में तो निधनम मरना भी श्रेय कल्याण कारक है और हर धर्म दूसरे का धर्म भयावह भय को देने वाला है अर्जुन उवाच अथ कें यम पापम चरती पौरस अनछन वाषणेय बलाद निजिता पदछेद अथ कन प्रयुक्त अयं पापम चरती पौरस अनिछन अषणेय बलाद निजिता अन्वय शुद्धा वाषणेय हे कृष्ण तो फिर मनुष्य स्वयं अनिच्छन न चाहता हुआ भी बलात् बलात् नियोजित लगाए हुए की जीव भांति किससे प्रयुक्त प्रेरित होकर पापम पाप का चरती आचरण करता है श्री भगवान काम एश क्रोध एष रजोगूढ़ समुदव महाशनो महापापमा विध एन मेह वर्ण काम ऐस क्रोध एष रजोगूढ़ समुदव महाशन महापापमा विधि एनम इण अन्वय इवम शब्दार्थ रजोगुड़ समुद्भव रजोगुड़ से उत्पन्न हुआ यह काम काम ही क्रोध क्रोध है कैश यह महाशन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 तथा तेने धूमेन आवृय दुमे से वहनी यथा आदर्श यथा उल्बेन आवृता गर्भ तथा तेनावत अन्वय यथा जिस प्रकार धूमेन धूमे से वहनी अग्नि च और मलन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 ढका रहता है आवृतम ज्ञान में ज्ञानो नित्य वैरीला कामूपेण कौंतेय दुष्क्रेण अन आवृतम ज्ञानम एसेन ज्ञान नि काम रूपेण कौंतेय दुष्कूरेण अन चन्वय क्यों श्रुता च। और कौनसे अर्जुन इस अन अग्नि के समान कभी दुष्पुरण ना पूर्ण होने वाले कामरूपेण कामरूप ज्ञानी न ज्ञानियों की नित्य वैरिणा नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञानम ज्ञान आवृतम ढका हुआ है इंद्रिया मनोबुद्धि अठान उच्य सेतमोत्यवृत्तिनमेद मन बुद्धि एकमोहयती ज्ञान आवृत्य देहीनम अन्वय शुद्धा इंद्रियाणी इंद्रिया मन मन और बुद्धि बुद्धि ये सब अस् इसके अधिष्ठान वास उच्यते कहे जाते हैं ईशह यह काम एतः है इन मन बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञानम ज्ञान को आवृत्य आच्छादित करके देहिनम जीवात्मा को विमोहती मोहित करता है तस्माणी आदो नियम्य भर कर शापम प्रजहिनम ज्ञान विज्ञान नाशनम पदछेद तस्मा इंद्रियाड़ी आदो नियम्या भर पापमानं प्रजहि मानम प्रजहीनम ज्ञान विज्ञान नाशनम अनवय तस्मात इसलिए भरतर अर्जुन तुम तू आदो पहले इंद्रियाणि इंद्रियों को नियम्य वश में करके इनम इस ज्ञान विज्ञान नाशनम ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले पापमानम महान पापी काम को ही अवश्य ही प्रज बलपूर्वक मार डाल मार्टा इंद्रियाड़ी परा लिया इंद्रिय भय परम मना परा बुद्धि यो बुद्धि पर तु स पर छेद इंद्रियाड़ी पराड़ी आहु इंद्रिय परम मनः मन सह परा बुद्धि यह बुद्धि परत तु सह अनवय एवं शब्दार्थ इंद्रियाड़ी इंद्रियों को स्थूल शरीर से पराणि पर यानी श्रेष्ठ बलवान और सूक्ष्म आहू कहते हैं इंद्रिय इन इंद्रियों से परम आरोप पर, मन मन है मनसा मन से तू भी परा पर बुद्धि बुद्धि है तू और यह जो बुद्धि बुद्धि से भी परत अत्यंत पर है सह वह आत्मा है एवं बुद्धे परम बुद्धवा संस्तभ्या आत्मना जही शत्रु महाबाहो काम दुरासदम पदक्षेद एवं बुद्धे परम बुद्धवा संस्तभ्य आत्मनम आत्मना जही शत्रु महाबाहो काम रूपम अनुय शुद्धार्थ इवं इस प्रकार बुद्धि बुद्धि से परम पर अर्थात सूक्ष्म बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को बुधवा जानकर और आत्मना बुद्धि के द्वारा आत्मान मन को संस्तभ्य करके महावाह महाबाहो इस महाबा तो इसम का दुरासद शत्रु जही मिशी श्रीमद्भगवदीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्याजुन संवादी कर्मयोगध्याय